महाभारत आदिपर्व एकशीतमोध्याय राजा पाद को ब्राह्मणी आंगिरसी का शाप अर्जुन राज्या अर्जुनवाच राजा कल्माष पदेन ब्रह्मविदां ब्रह्म विदां कारण किं पुरस्कृत भार्वेशोजिता अर्जुन ने पूछा गंधर्वराज किस कारण से को सामने रखकर राजा कलमास पाद ने ब्रह्मवेदताओं में श्रेष्ठ गुरु वशिष्ठ जी के साथ अपनी पत्नी का नियोग कराया था जानता परम धर्मम वशिष्ठे न महात्मना अगम्यागमनमस्पाद कृतम तेन महर्षिणाम तथा उत्तम धर्म के ज्ञाता महात्मा महर्षि वशिष्ठ ने यह पर स्त्री का पाप कैसे किया अधर्म वशिष्ठे ना एक ते संश प्रेक्षत सखे पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ ने जो यह अधर्म कार्य किया उसका क्या कारण है यह मेरा संशय है जिसे मैं पूछता हूँ आप मेरे इन सारे संशयों का निवारण कीजिए गंधर्ववाच धनंजय निबोधे दम जन्म तम परिपृक्ष्यसी वशिष्ठम वशिष्ठं दुर्धर्षम तथा मित्र सहम गंधर्व ने कहा दुर्धर्ष वीर धनंजय आप महर्षि वशिष्ठ तथा राजा मित्र सह के विषय में जो कुछ मुझसे पूछ रहे हैं उसका समाधान सुनिए कथित थे मैं सर्व यथा सप्तः पार्थिव शक्तिना भरत श्रेष्ठ वशिष्ठे महात्मना भरत श्रेष्ठ वशिष्ठ पुत्र महात्मा शक्ति से राजा कलमास पाद को जिस प्रकार श्राप प्राप्त हुआ वह सब प्रसंग मैं आपसे कह चुका हूँ स तु सापव संपोध पर्याकुल क्षण निर्ज काम पुराध राजा सहदार परम तप शत्रुओं के संताप देने वाले राजा कलमासपाद शाप के परवश हो अपनी पत्नी के साथ नगर से बाहर निकल गए उस समय उनकी आंखें क्रोध से व्याप्त हो रही थी अरण्यम निर्जनम गचक्रमे नाना मृग गणा किरणम नाना सत्व समाकुल अपने स्त्री के साथ निर्जन वन में जाकर वे चारों ओर चक्कर लगाने लगे वह महान वन भांति भांति के मृगों से भरा हुआ था उसमें नाना प्रकार के जीव जंतु निवास करते थे नाना, नाना परिभ्रमन् अनेक प्रकार की लताओं तथा तो गुलमों से आच्छादित और विविध प्रकार के वृक्षों से आवृत हुआ गहन वन भयंकर शब्दों से गूंजता रहता था सापग्रस्त राजा कलमाष पाद उसी में भ्रमण करने लगे स कदाचि क्षुदीष मृगय धक्ष सुपरि क्लिष्ट कस्मशिन्जने वटे ब्राह्मण ब्राह्मणी चिथुनासंगत दीक्ष सवित्रस्तावकृता एक दिन भूख से व्याकुल हो वे अपने लिए भोजन की तलाश करने लगे बहुत क्लेश उठाने के बाद उन्होंने देखा कि उस वन के किसी निर्जन प्रदेश में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी मैथुन के लिए एकत्र हुए हैं वे दोनों अभी अपनी इच्छा पूर्ण नहीं कर पाए थे इतने ही में उन राक्षसाविष्ट कलमाश पाद को देखकर अत्यंत भयभीत हो वहाँ से भाग चले तजोप्रद्रवत जग्राहन तिरबला दृष्टवा गृहीतम भरता अथ ब्राह्मण्य भाषत उन भागते हुए दंपति में से ब्राह्मण को राजा ने बलपूर्वक पकड़ लिया पति को राक्षस के हाथ में पड़ा देख ब्राह्मणी बोली राजन मम आदित्य वंश प्रभुके परिस राजन मैं आपसे जो बात कहती हूँ उसे सुनिए उत्तम व्रत का पालन करने वाले नरेश आपका जन्म सूर्य वंश में हुआ है आप संपूर्ण जगत में विख्यात हैं गुरु पापम कर तुम अरहसी आप सदा प्रमाद शून्य होकर धर्म में स्थित रहने वाले हैं गुरुजनों की सेवा में सदा संलग्न रहते हैं दुर्धर्ष वीर यद्यपि आप इस समय साप से ग्रस्त हैं तो भी आपको पाप कर्म नहीं करना चाहिए ऋतु काले तो संप्राप्ते भर्तृसकर्षिता व्यसनकर्षितां हय भर्तरा प्रसवाथम समागता प्रतिदान पति श्रेष्ठ भर्ता जमे मेरा ऋतुकाल प्राप्त है मैं पति के कष्ट से दुख पा रही हूँ मैं संतान की इच्छा से पति के समीप आई थी और उनसे मिलकर अभी अपनी इच्छा पूर्ण नहीं कर पाई हूँ निपश्रेष्ठ ऐसी दशा में आप मुझ पर प्रसन्न होइए और मेरे इन पतिदेवता को छोड़ दीजिए एवं विक्रोह समानाया तस्यास्तु संवत भरतारम्भ क्षया मास व्याघ्रो मृग तस् क्रोधाभूताश्य पतभुव सोग्निशम भवद्दी तम च देशम व्यदीपत व्यदीपयत तत सा शोक संत व्यसन कर्षिता कल्मा सदम राजजर्षि ब्रह्मणीषा यस्मा मकृता थायां त्वया क्षुद्र निसंधवत प्रेक्षत्या भक्षि में प्रिय भर्ता महायसा तस्मा दुर्बुद्धिम्छापरीवीक्षत पत्नीमृताव प्राप्य सदस्वक्षसी जीवित यं चरसे वशिष्ठ से त्रशिता तेन संगम्यते ते भा तनम जनयती सती पुत्रो भविष्य नृपाधम इस प्रकार ब्राह्मणी करुण विलाप करती हुई याचना कर रही थी तो भी जैसे व्याघ्र मन चाहे मृग को मारकर खा जाता है उसी प्रकार राजा ने अत्यंत निर्दय की भांति ब्राह्मणी के पति को खा लिया उस समय क्रोध से पीड़ित हुई ब्राह्मणी के नेत्रों से धरती पर आंसुओं के जो बूंदे गिरी वह सब प्रज्वलित अग्नि बन गई और उस अग्नि से ने उस स्थान को जलाकर भस्म कर दिया तदनंतर पति के वियोग से व्यतीत एवं शोक संतप्त ब्राह्मणी ने रोष में भरकर कर राजि कलमाश पाद को श्राप दिया वो नीच मेरी पति विषय कामना अभी पूर्ण नहीं हो पाई थी तभी तूने अत्यंत क्रूर की भांति मेरे देखते देखते आज मेरे महायशस्वी प्रीतम पति को अपना ग्रास बना लिया है अतः दुर्बुद्धे तो भी मेरे साथ से पीड़ित हुआ ऋतुकाल में पत्नी के साथ समागम करते ही तत्काल प्राण त्याग देगा जिन महर्षि वशिष्ठ के पुत्रों का तुमने संहार किया है उन्हीं से समागम करके तेरी पत्नी पुत्र पैदा करेगी निपादम वही पुत्र तेरा वंश चलाने वाला होगा एवं सप्ताह राजानम सात महांगिर सुम तस्व सन्निध प्रविवेशुताशनम इस प्रकार राजा को शाप देकर कर वह सतीसाद भी सी राजा के सभी मसपाद प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गई वशिष्ठश महाभाग सर्व में ज्ञान योगे न महता तपता च परम तप सत्युशूदन अर्जुन महाभाग वशिष्ठ जी अपनी बड़ी भारी तपस्या तथा ज्ञान योग के प्रभाव से ये सब बातें जानते थे मुक्त सापाच ऋतुकाले भी पदित हो मदयंत्या दीर्घकाल के पश्चात वे राजर्सी जब साप से मुक्त हुए तब ऋतुकाल में अपनी पत्नी के पास गए परंतु उसकी रानी मद्यंती उन्हें उक्त साप की याद दिलाकर रोक दिया न ही सस्मार निपतम सापम काम मोहिता देव्या सोथ वच श्रुवा संभ्रांतो नृपस राजा कलमाष पाद काम से मोहित हो रहे थे इसलिए उन्हें साप का स्मरण नहीं रहा महारानी मदयंती की बात सुनकर वे नृप्रेष्ठ बड़े संभ्रम अर्थात घबराहट में पड़ गए तम सापम अनुसंस्मृत्य परतभृतम तदा एक तस्मात्मा राजा वशिष्ठ सं्योजयत स्वादारेशारेश नरसे सापदोष समन्वित इस साप को बार बार याद करके उन्हें बड़ा संताप हुआ निवसेठ इसी कारण सापदोष से युक्त राजा फलमास पाद ने महर्षि वशिष्ठ का अपनी पत्नी के साथ नियोग कराया इति महाभारते आदि आदिपर्वणि चैत्र रथ पर्वण वशिष्ठोपाख्या एकाशीतिकतमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत चैत्ररथ पर्व में वशिष्टोपाख्यान विषयक एक अध्याय पूरा हुआ